विनय पत्रिका विन्यावली जो पै हो अव गुन जन के, तो क्यों कटत सुकृत नखते विपुल के कहें कौन कलुष मेरे कृत करम बचन अरुमन के अमित से हारियमित दस गिनत एक एक के जो चित्त चढ़े नाम के के तो तुलसी हे नाथ यदि आप इस दास के दोषो पर ध्यान देंगे तब तो पुण्य रूपी नक्शे पाप रूपी बड़े बड़े वनों के समूह मुझसे कैसे खटेंगे मेरे जरा से पुण्य से भारी भारी पाप कैसे दूर होंगे मन वचन और शरीर से किए हुए मेरे पापों का वर्णन भी कौन कर सकता है एक एक क्षण के पापों का हिसाब जोड़ने में अनेक शेष सरस्वती और वेद हार जाएंगे मेरे पुण्यों के भरोसे से तो पापों से छुटकर उद्धार होना असंभव है यदि आपके मन में अपने नाम की महिमा और पचितों को पावन करने वाले अपने गुणों का स्मरण आ जाए तो आप इस तुलसीदास को यमदूतों के दात तोड़कर संसार सागर से अवश्य वैसे ही तार देंगे जैसे अजामिल ब्राह्मण को तार दिया था जो पै हरिजन के गहते थाते हो कतहठ बैर बिसरते जो जप जाग जोग व्रत बरजित केवल प्रेमन चहते तो के तन भगत को भजन प्रभावन कहते तो कलिकठिन करम जड़ तौकतुर बहते जौ सुतहित लिये नाम अजामिल के अघ अमित रहतेम तो भट्ट सा सती हर हमसे बृषप खोज दासों के दोषो पर ध्यान नहीं देते हे राम जी यदि आप दासों का दोष मन में लाते तो इंद्र दुर्योधन और बाल से हट करके क्यों शत्रुता मोड़ लेते यदि आप जप यज्ञ योग व्रत आदि छोड़कर केवल प्रेम ही ना चाहते तो देवता और श्रेष्ठ मुनियों को त्याग कर ब्रज में गोपों के घर किसलिए निवास करते यदि आप जहां तहां भक्तों का प्रण रख कर भजन का प्रभाव ना बखानते तो हम हमसरीखे मूर्खों का कलयुग के कठिन कर्म मार्ग में किस प्रकार निर्वाह होता हे संकारी यदि आपने पुत्र के संकेत से नारायण का नाम लेने वाले अजामिल के अनंत पापों को भस्म न किया होता तो यमदूत हम सरीखे बैलों को खोज खोज कर हल में ही जोतते और यदि आपने जगत प्रसिद्ध पतित पावन रूप का बाना नहीं धारण किया होता तो तुलसी सरीखे दुष्ट तो अनेक कल्पों तक स्वप्न में भी मुक्ति के भागी नहीं होते ऐसी हरि करत दास पर प्रीत निज प्रभुता बिसार जन के बस होत सदाय हरित दिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रभल करम की डोरी सोई अब छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांध्यो सकत न छोरी जाकी माया बस बिरंत शिव नाचत पार न पायो कर तलताल ग्वाल जुब तिन सुच नो विश्वम भर श्रीपति त्रिभुवन पति हलीख। प्रभुता परिख जाको नाम लिये छोटत भव जन्म मरण दुख भार अम्बरी सहित लागी कृपा निधि जन मे दस बार जो विराग ध्यान जप तप करी देखो जत मुन ज्ञानी चपल पशु नाथ तहारति काल पवन रवि शश सब आज्ञाकारी तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार कर धारी श्रीहरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं उनकी यह रीति सनातन है जिस परमात्मा ने देवता दैत्य नाग और मनुष्यों को कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी में बांध रखा है उसी अखंड परब्रह्म को यशोदा जी ने प्रेमवश जबरदस्ती उखल से ऐसा बांध दिया कि जिसे आप खोल भी नहीं सके जिसकी माया के वश होकर ब्रह्मा और शिव जी ने नाचते नाचते उसका पार नहीं पाया उसी को गोप रमणियों ने ताल बजा बजा कर आंगन में नचाया वेद का यह सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले लक्ष्मी जी के स्वामी और तीनों लोकों के अधिश्वर हैं ऐसे प्रभु की भी भक्त राजा बलि के आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चल सकी वरण प्रेमवश ब्राह्मण बनकर उससे भीख माँगनी पड़ी जिसके नाम स्मरण मात्र से संसार के जन्मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं उसी कृपानिधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं दस बार अवतार धारण किया जिसको संयमी मुनिगण योग वैराग्य ध्यान जप और तप करके खोजते रहते हैं उसी नाथ ने बंदर रीछ आदि नीच चंचल पशुओं से प्रीति की लोकपाल यमराज काल वायु सूर्य और चंद्रमा आदि सब जिसके आज्ञाकारी हैं वही प्रभु प्रेमवश उग्रसेन के द्वार पर हाथ में लकड़ी लिए दरबार की तरह खड़ा रहता है गरीब राम को को गावत पुराण प्रभाव नाम ध्रुव प्रहलादीषण कपिपति दड़ पतंग पांडव सुदाम को लोक सुजस पर लोक सुगति इनमें को है राम काम को गणिका को लकी रात याद कबि इन ते अधिक बाम को बाज मेध कब कि हो जमिल मिल गाजो कब शाम को छली मली नहीन सब ही अंग तुलसी का बाना ही गरीबों को निहाल कर देता है वेद पुराण शिव जी सुखदेव जी आदि यही गाते हैं उनके श्री राम नाम का प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है ध्रुव प्रहलाद विभीषण सुग्रीव जड़ अहल्ला पक्षी जटायु कागभूषणी पाँचों पांडव और सुदामा इन सबको भगवान ने इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सदगति दी इनमें से राम के काम का भला कौन था गणिका जीवंती कोल गुह निषाद आदि तथा आदि कवि वाल्मीकि इनसे बुरा कौन था अजामिल ने कब अश्वमेध यज्ञ किया था गजराज ने कब सामवेद का दान किया था तुलसी के समान कपटी मलिन सब साधनों से हीन दुबला पतला और कौन है पर श्रीराम के नाम रूपी राजा के राज्य में उसके प्रबल प्रताप से युग युग से चमड़े का सिक्का भी चलता आ रहा है अर्थात नाम के प्रताप से अत्यंत नीच भी परमात्मा को प्राप्त करते रहे हैं ऐसे ही मैं भी प्राप्त करूंगा। सुन पति सील सुभाव मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खे हर खाऊ शिषुपन ते पित मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ कहत राम बिदुदन सोहै सपन लख न खाऊ खेलत संग अनुज बालक नित जगवत अनट जपाऊ देते हार चु चुकार दुला रत देत दिवत दाऊ शिला संताप विघत भई परसत पावन पाऊ दई सुगत सोन हेरिहर सिरण छुवे को पचिताऊ भव धनु निदर भूपति भृगुनाथ खाई गये छमी अपराध बन दियो बस गरी गयो पाय परि अनाऊ कहो मन जोगवत जो निज तन मरम गुम कुघाऊ कप सेनोड़े कहो पवन सुत आऊ देन चूरन धनिक तुपत्र लिखाऊ अपना ये सुग्रीव विभीषण तिन्नत जो नो छाऊ भरत सभासन मानस राहत हो तन हृदय अघाऊ निज करुणा कर दूत भगत पर चपल चलत चल चाओ सुकृत प्रणामम त्रवुन प्रणत जम जस भरनत सुनत कहत फिर गाऊ समुझ समुझ गुनग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊँ तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पचाऊ श्री सीतार नाथ राम जी का शील स्वभाव सुनकर जिसके मन में आनंद नहीं होता जिसका शरीर मान नहीं होता जिसके नेत्रों में प्रेम के आंसू नहीं भर जाते वह दुष्ट धूल फाँगता फिरे तो भी ठीक है बचपन से ही पिता माता भाई गुरु नौकर मंत्री और मित्र यही कहते हैं कि हम में से किसी ने स्वप्न में भी थ्री रामचंद्र जी के चंद्र मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा उनके साथ जो उनके तीनों भाई और नगर के दूसरे बालक खेलते थे उनकी अनित और हानि को बेसदा दे देखते रहते थे और अपने जीत में भी उनको प्रसन्न करने के लिए हार मान लेते थे तथा उन लोगों को पुचकार पुचकार कर प्रेम से अपना दांव देते और दूसरों से दिलाते। चरण का स्पर्श होते ही पत्थर की शिला अहल्या के संताप से छूट गई, उसे दे दी, पर इस बात का तो उनके मन में कुछ भी हर्ष नहीं हुआ उल्टे इस बात का पश्चाताप अवश्य हुआ कि ऋषि पत्नी के मेरे चरण क्यों लग गए शिव जी का धनुष तोड़कर राजाओं का मान हर लिया इससे जब परशुराम जी ने आकर क्रोध किया तब उनका अपराध क्षमा करके उल्टे श्री लक्ष्मण जी से माफी मंगवाई और स्वयं उनके चरणों पर गिर पड़े इतनी सहिष्णुता और कहीं नहीं है राजा दशरथ ने राज्य देने को कहकर कैके के, के वश में होने के कारण वनवास दे दिया और इसी ग्लानि के मारे वे मर भी गए ऐसी बुरी माता कैकई का मन भी आप ऐसे संभाले रहे जैसे कोई अपने शरीर के मर्म स्थान के घाव को देखता रहता है अर्थात आप सदा उसके मन के अनुसार ही चलते रहे जब आप हनुमान जी की सेवा के वश होकर उनके उपकृत हो गए तब उनसे कहा कि हे पवनसुत, सुद यहाँ आ तुझे देने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं तेरा रुनी हूँ तू मेरा महाजन है तू चाहे तो मुझसे लिखा पढ़ पढ़ी करवा ले सुग्रीव और विभीषण ने अपना कपट भाव नहीं छोड़ा परंतु आपने तो उन्हें अपना ही लिया भरत जी का तो सदा भरी सभा में आप सम्मान करते रहते हैं उनकी प्रशंसा करते करते तो आपके हृदय में तृप्ति ही नहीं होती भक्तों पर आपने जो जो दया और उपकार किए हैं उनकी तो चर्चा चलते ही आप लज्जा से मानो घर जाते हैं अपनी प्रशंसा आपको सुहाती ही नहीं पर जो एक बार भी आपको प्रणाम करता है और शरण में आ जाता है आप सदा उसका यश वर्णन करते हैं सुनते हैं और कह कह कर दूसरों से गान करवाते हैं ऐसे कोमल हृदय श्री राम जी के गुण समूहों को समझ समझकर कर मेरे हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई है हे तुलसीदास इस प्रेमानंद के कारण तू तो अनायास ही राम के चरण कमलों को प्राप्त करेगा